टॉक। अरे मैं तो नाम के रंग छकी नंबर थ्री मर के भी कब तक निगाहें शौक को रुस्बा करें जिंदगी तुझको कहां फेंक आए आखिर क्या करें जख्म दिल मुमकिन नहीं तो चश्म दिल ही वाह करें वो हमें देखे न देखे हम उन्हें देखा करें ऐ में कुर्बा मिल गया अर्जे मोहब्बत का सिला हाँ उसी अंदाज से कह दो तो फिर हम क्या करें देखिए क्या शोर उठता है हरी में नाश से सामने आईना रखकर खुद को एक सिजदा करें हाय ये मजबूरियां महरूमियां नाकामियां इश्क आखिर इश्क है तुम क्या करो हम क्या करें प्रेम का आनंद है प्रेम की पीड़ा भी प्रेम समाधि है प्रेम संताप भी संताप से सीढ़ियां बनती हैं समाधि के मंदिर की प्रेम की पीड़ाओं पर ही पग धर धर कर प्रेम के आनंद तक पहुंचना होता है जो कीमत चुकाने को राजी नहीं वह मंदिर तक नहीं पहुंच पाएगा और मंदिर की सीढ़ियां पत्थरों से नहीं बनी हैं पीड़ाओं से बनी हैं तुम्हारा धन तुम्हारा पद तुम्हारी प्रतिष्ठा कोई भी तुम्हें उसके मंदिर तक न ले जाएगी जब तक कि तुम हृदय को जलाकर राख करने को राजी न हो जाओ लेकिन उसके मार्ग पर झेली गई पीड़ा भी अहोभाग्य है उसके विपरीत सुख भी मिले तो दुर्भाग्य उसकी खोज में दुख भी मिले तो सौभाग्य उसे गवा के जिंदगी फूलों से भी भर जाए तो आज नहीं कल गंदगी और बदबू के सिवा कुछ भी न पाओगे उसे खोजते हुए जिंदगी कांटों से भी भर जाए तो हर कांटा फूल हो जाएगा अंततः फूल हो जाएगा उसके मार्ग पर फूल ही हैं, कांटे जैसे जो मालूम होते वे भी अंततः फूल ही सिद्ध होते हैं प्रेम की पीड़ा के लिए जो तत्पर है झेलने को वही प्रेम के मंदिर में छिपे परमात्मा को खोज पाता है त्यागी व्रती भी दुख झेलता है मगर उसके दुख में गणित थे। प्रेमी भी दुख झेलता है पर उसके दुख में गणित नहीं काव्य है त्यागी दुख झेलता है मगर उसका दुख रूखा सूखा है प्रेमी भी दुख झेलता है मगर उसके दुख में हृदय की रसधार बहती प्रेमी का दुख हरा भरा है ज्ञानी का दुख आरोपित है ऊपर से थोपा गया है प्रेमी का दुख हृदय से उमकता है और वही भेद है और भेद बड़ा है ऐसा भेद जिससे फिर सारे भेद पड़ जाते त्यागी ज्ञानी दुख झेलता है वे दुख सतह पर होते कोई कांटों की सेज पर सोया है तो देह पर कांटे चुभते और किसी ने उपवास किया है तो पेट भूख की आग से झुलसता है और कोई रात भर जागता रहा है तो उसकी आंखें थकी हैं लेकिन ये सब ऊपर ऊपर है प्रेमी का दुख हार देखे कांटा हृदय में चुभता है भूख हृदय में अनुभव होती उदासी विषाद हृदय के केंद्र में उमकता है प्रेमी का दुख आत्मिक है और निश्चित ही जो आत्मिक दुख उठाने को तैयार है उसने कीमत चुकाई उसने अपने जीवन को यज्ञ बनाया जो जीवन को यज्ञ बना लेते हैं वे ही पहुंचते हैं वो काफिर आसना ना आसना यूं भी है और यूं भी हमारी इब्त ता त यूं भी है और यूं भी ताजुब क्या अगर रस्म बफा यूं भी है और यूं भी कि हुस्न इसका हर एक मसलाया यू भी है और यूं भी कहीं जर्रा कहीं सहरा कहीं कतरा कहीं दरिया मोहब्बत और उसका सिलसिला यूं भी है और यूं भी वो मुझसे पूछते हैं एक मकसद मेरी हस्ती का बताऊं क्या कि मेरा मुद्दे यूं भी है और यूं भी हम उनसे क्या कहें वो जाने उनकी मसलहत जाने हमारा हाल दिल तो बरमला यूं भी है और यूं भी न पा लेना तेरा आसान न खो देना तेरा मुश्किल मुसीबत में ये जाने मुबतला यू भी है और यूं भी उससे पाना बड़ा कठिन और उसे खो देना बड़ा आसान उसकी तरफ चलना बड़ा कठिन उससे दूर जाना बड़ा आसान उसके पास तर चलो उसके करीब बढ़ो तो भी दुख है और उससे दूर जाओ तो भी दुख है हमारी इतदा ता इंतहा यूं भी है और यूं भी उससे दूर जाओ तो दुख है मगर कोरा दुख नपुंसक दुख कांटे ही कांटे जिनमें फूल कभी नहीं लगते उसके पास चलो तो भी दुख है लेकिन बड़ा विधायक दुख उसी दुख की भूमि में आनंद के फूल खेलते हैं उसे चूको तो भी संताप है तो भी अंधेरी रात है और उसे खोजने चलो तो भी अंधेरी रात है पर एक भेद उसकी तरफ पीठ करो तो अंधेरी रात का फिर कोई अंत नहीं उसकी तरफ मुंह करके चल पड़ो अंधेरा कितना ही घना होता जाए जितना अंधेरा घना होता है उतनी ही सुबह करीब आती कहीं जर्रा कहीं सहरा कहीं कतरा कहीं दरिया मोहब्बत तरस का सिलसिला यूं भी है और यूं भी न तेरा न पा लेना तेरा आसान न खो देना तेरा मुश्किल मुसीबत में ये जाने मुबला यूं भी है और यूं भी दुख तो ऐसे भी है दुख वैसे भी है लेकिन दुखों दुखों में भेद है व्यर्थ के लिए भी आदमी दुख झेलता है सार्थक के लिए भी दुख झेलता है इसलिए सभी दुखों को एक ही तराजू पर मत तौल लेना कोई धन के लिए भी रोता है और कोई ध्यान के लिए रोता है दोनों के आंसुओं का एक ही मूल्य मत समझ लेना यद्यपि विज्ञान के तराजू पर दोनों के आंसू एक जैसे ही और अगर रसायन विद से पूछोगे तो दोनों के आंखों का आंसुओं का विश्लेषण भी एक जैसा है दोनों का स्वाद भी एक जैसा है खारा कुछ भेद ना बता पाएगा अगर रसायनविद के पास ले गए किसी भक्त के आंसू किसी प्रेमी के आंसू और जो धन के लिए रोया था और जो पद के लिए रोया था उसके आंसू ले गए तो भेद ना बता पाएगा कि कौन से आंसू प्रेमी के हैं और कौन से पद के दीवाने के हैं लेकिन अंतर तो है रसायन शास्त्र न पकड़ पाए तो रसायन शास्त्र की सीमा सिद्ध होती अंतर तो है पद के रास्ते पर भी आदमी रोता है लेकिन तब उसके आंसुओं की कोई गहराई नहीं कोई मूल्य नहीं उसके आंसुओं में कोई सुगंध नहीं सुबास नहीं क्योंकि उसके आंसुओं में कोई प्रार्थना नहीं उसके आंसू नीचे की तरफ जाने वाले आंसू हैं उसके आंसू नरक की यात्रा पर चले और जब कोई उस प्यारे के प्रेम में रोता है तो आंसू तो आंसू ही जैसे हैं लेकिन यात्रा का पूरा का पूरा रूप बदल गया आयाम बदल गया अब यह आंसू आकाश की तरफ उठ रहे हैं अब इन आंसुओं को पंख लग गए हैं अब ये आंसू स्वर्गी, अब ये आंसू ऊर्ध्वगामी है भक्त भी रोता है आसक्त भी रोता है मगर भेद ख्याल रखना वासना ग्रस्त भी नाचता है प्रभु के प्रेम में डूबा हुआ भी नाचता है वासना का भी नशा है प्रार्थना का भी नशा है पर भेद ख्याल रखना दुख और दुख एक जैसे ही नहीं होते लेकिन एक बात तो है ही परमात्मा के रास्ते पर भी बहुत पीड़ाएं यद्यपि भी वे सभी पीड़ाएं धन्य भागियों को उपलब्ध होती जोगिन भयु अंग भसम चढ़ाए, जगजीवन कहते हैं जोगन हो गई हूं रोती हूं पुकारती हूं कोई उत्तर भी आता मालूम पड़ता नहीं पीड़ा सघन होती जाती देह पर भस्म चढ़ा ली ये प्रतीक है भस्म है प्रतीक मृत्यु का कोई मर जाता है तो राख पड़ी रह जाती है ऐसे जीते जी मुर्दा हो गई देह को तो जाने लिया कि आज नहीं कल राख हो जाए हो ही जाना है राख तो हो ही गया जोगन भैयू अंग भसम चढ़ाए प्रतीक को शब्द समत पकड़ लेना कुछ ना समझो ने यही किया वो भसम चढ़ा के बैठ गए वो सोचते हैं भसम चढ़ा ली काम पूरा हो गया बसम चढ़ाना बड़ा गहरा प्रतीक है उसका अर्थ है इस देह को मुर्दा मान लिया तेरे बिना यह देह मुर्दा है तेरे बिना यह संसार मुर्दा है तू आए तो रस आए तू आए तो जीवन आए तू आए तो हरियाली हो तू आए तो फूल खिले तेरे बिना सब मौत है तेरे बिना जीवन नहीं है मरघट और दूसरी बात ख्याल रखना जैसे ही परमात्मा की तरफ कोई प्रेम से भरता है पुरुष मिट जाता है स्त्री का आविर्भाव हो जाता है जगजीवन पुरुष है लेकिन भाषा स्त्री की बोलने लगे जोगिन भैयू अंग भसम चढ़ाए, कि मैं जोगन हो गई हूं अंग भसम चढ़ा ली प्रेम की भाषा स्त्रैण है पुरुष आक्रमक है वो परमात्मा की खोज पर भी निकलता है तो ऐसे ही जैसे युद्ध के लिए निकला हो बैंड बाजा बजाके, भाले इत्यादि उठाके। परमात्मा की यात्रा पर भी योद्धा की तरह जाता है जैसे परमात्मा से कोई जूझना है पुरुष की भाषा विजय की भाषा है स्त्री की भाषा समर्पण की भाषा है और मजा यह कि जो समर्पण करना जानते हैं जीत उनकी है जो जीतने चले हैं हार उनकी निश्चित है 100 प्रतिशत निश्चित है परमात्मा से लड़ोगे हारोगे परमात्मा से हारोगे जीत जाओगे प्रेम का सूत्र है जीत हार से उपलब्ध होती और परमात्मा के साथ तो हमारा अगर कोई भी संबंध हो सकता है तो प्रेम का ही हो सकता है और प्रेम का गणित ख्याल रखना कभी भूल मत जाना हारना है वहां अगर जीतना हो तो हारना होगा जिस समग्रता से हार जाओगे उसी परिपूर्णता से जीत का सहरा तुम्हारे सिर बंधेगा जोगिन भैयू अंग भसम चढ़ाए कब मोरा जीरा आए खंड खंड हो गया है मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया है जिससे दर्पण किसी ने पटक दिया हो पत्थर पर कब आओगे कब मेरे इस खंड खंड हृदय को जोड़ दोगे पुनः कब मुझे फिर एक कर दोगे मनुष्य अनेक हो गया है अनेक उसकी वासनाएं हैं इसलिए अनु, अनेक हो गया है अनेक उसकी आकांक्षाएं हैं, हर आकांक्षा अलग दिशा में खींचती कोई पूरब, कोई पश्चिम कोई दक्षिण कोई उत्तर मनुष्य एक ऐसी बैलगाड़ी है जिसमें सब तरफ बैल जुते इसलिए तो जीवन में कोई यात्रा नहीं हो पाती यात्रा हो तो कैसे हो एक हिस्सा पश्चिम जा रहा एक पूर्व जा रहा एक उत्तर एक दक्षिण सब एक दूसरे के विपरीत संघर्ष में रथे ऐसी बैलगाड़ी कहीं चलेगी जिसमें सब तरफ बैल जुते हों? घसीट जाएगी थोड़ी बहुत अस्थिपंजर टूट जाएंगे मंजिल नहीं मिलेगी मगर ऐसा ही आदमी है तुमने अपने मन को कभी जांचा परखा कभी जाग के थोड़ा देखते हो कैसी कैसी इच्छाएं और एक दूसरे के विपरीत इच्छाओं में एक तारतम्य भी नहीं है एक संगति भी नहीं बड़ी विपरीत इच्छाएं जैसे एक आदमी चाहता है कि मुझे सम्मान मिले मेरे अहंकार की प्रतिष्ठा हो दुनिया कहे कि मैं कुछ विशिष्ट एक आकांक्षा दूसरी तरफ आदमी यह भी चाहता है लोग समझें कि मैं विनम्र हूं लोग कहें कि यह है साधु पुरुष ऐसा विनम्र कभी देखा नहीं गया अहंकार का भाव ही नहीं छू गया है अब ये दोनों इच्छाओं हाँ में कसमकस जारी रहेगी ये एक दूसरे के विपरीत चलती रहेगी एक इच्छा है कि दान दूं, बांटूं, लेकिन दूसरी इच्छा है खूब इकट्ठा करूं संपदा हो सुरक्षा हो अर्चन होगी एक इच्छा है कि जीवन में नित्य नूतन नए का आविर्भाव हो क्योंकि ऊब हो जाती पुराने से थक जाता आदमी पुराने से तो रोज कुछ नई घटना घटे कुछ नई संवेदना जगे कुछ नई प्रतीति हो एक इच्छा और दूसरी इच्छा है सुरक्षा रहे सुरक्षा न खो जाए सुरक्षा पुराने के साथ रहती नए के साथ असुरक्षा है कौन जाने नया कैसा होगा क्या होगा नए का क्या भरोसा पुराना जाना माना है परिचित है बहुत दिन साथ रहना हुआ है पुराने के साथ रहो तो सुरक्षा है लेकिन ऊप पैदा होती नए के साथ रहो तो उत्तेजना होती लेकिन खतरा पैदा होता है और ऐसी अनंत अनंत इच्छाएं हैं जो एक दूसरे के विपरीत खड़ी तुम अपने मन को ठीक से देखोगे तो तुम ठीक वैसी ही दशा पाओगे जैसा महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव एक दूसरे के खिलाफ खड़े तुम्हारे भीतर महाभारत का युद्ध चल रहा है इस तरफ भी अपने हैं उस तरफ भी अपने एक ही व्यक्ति अनेक अनेक खंडों में बट गया है अखंड कैसे हो गए वासनाओं में जीकर कोई अखंड नहीं होता प्रार्थना अखंड करती क्योंकि प्रार्थना एक है परमात्मा अखंड करता है क्योंकि परमात्मा एक है। एक की आकांक्षा परमात्मा की आकांक्षा है उस एक का पदार्पण हो जाए जब जीवन ठीक कहते कब मोरा जीरा जुड़े आए मैं तो टूट गया मैं तो पारे जैसा छितर बितर हो गया हूं तुम्हारा परस स्पर्श न मिले तो मैं फिर इकट्ठा हूं इसकी आशा दुराशा मालूम होती लागत बाढ़ी बिरहा की बाढ़ अंजनी पहाड़ वही नैनन सो नदियां हुई गई निपुती तपूती धरती की गोद वारे वैस आंकुर पे रिची गई बुन्दियां पिया परदेश लागे सुनो सुनो वेश रोवे हीराम चुनरी पे धानी रंग अंगिया हेरी हारो अंगना री टेरी हारो कंगना निहारी हारो कजरा बुलाए हारी बिंदिया पुकारते पुकारते बहुत देर हो गई जन्मो जन्मों से खोज रहे हेरी हारो अंगना री टेरी हारो कंगना निहारी हारो कजरा बुलाए हारी बिंदिया बुरी हार हो गई है पराजय में खड़े टूटे बिखरे खंड खंड अस्त व्यस्त एक खंडर हो गए आओ तुम तो फिर मंदिर बने उतरो तुम तो तुम्हारी मौजूदगी फिर टूटे खंडों को निकट ले आए संगठित कर दे असमन ललके मिलो मैं धा है मन में ललक तो बहुत है कि मिल जाऊं तुमसे आके पर तुम्हारी कृपा ना हो तो क्या हो मैं तो बहुत चाहूं कि खोज लू तुम्हें लेकिन दूसरी तरफ से हाथ ना फैलाया जाए तो मेरे हाथ बड़े छोटे ललक तो उठती है बहुत पर मेरी सीमा है मेरी ललक की भी सीमा है छोटा सा दिया है लपट उठती भी है तो कितनी बड़ी उठेगी दिए का तेल भी थोड़ा है बाती भी छोटी है असमन ललकै मिलों में धाव होती तो बहुत ललक है ये मेरा मन बार बार प्रज्वलित हो उठता है क्योंकि दिखाई पड़ रही है सारी व्यर्थता और दिखाई पड़ रहा है सारा अपना विक्षिप्त रूप टूट गया खंड खंड बिखर गया सब भांति ये सब दिखाई पड़ रहा है ये खंडहर हो गया हूं ये मुझे मालूम पड़ रहा है तुम आओ तो फिर घर बसे ललक तो उठती है पुकारता भी हूं लेकिन मेरी सीमा है घर आंगन में कछू ना सुहा है अब कुछ भला भी नहीं लगता ना कोई घर है ना कोई आंगन बचा है रहने वाला ही टूट गया रहने वाला ही मुर्दा है मरघट हो गया है सब किसी तरह ढो रहे हैं तुम जिंदगी को ढो रहे हो जी नहीं रहे जीने की ललक कहां जीने की पुलक कहां जीने का उत्साह कहां जीने की उमंग कहां तुम्हारे पैरों में नृत्य तो नहीं और ना तुम्हारे प्राणों में गीत है बांसुरी कब की नहीं बजी, कब से स्वर्ग हो गए कब से तुम्हारा अपने मूल रूप से मिलन नहीं हुआ परदेश भटकते भटकते भीख मांगते मांगते तुम भूल ही गए हो अपनी बात घर आंगन में कछू ना सुहा असमय व्याकुल भयु अधिकार जैसे निर्बिन मीन सुखा और अधिक से अधिक मेरी पीड़ा होती जाती पीड़ा का अंत तो दूर पीड़ा बढ़ रही खंड संगठित हों यह तो दूर छोटे छोटे खंड और छोटे छोटे खंडों में टूटते जा रहे विमुक्ति आए इसका तो सपना भी देखना मुश्किल है विक्षिप्तता बढ़ती चली जाती है कभी बैठ के घड़ी भर अपने मन में झांकना और तुम पागल भीड़ पाओगे वहां विचारों की वासनाओं की आकांक्षाओगी तुम खुद ही चौंकोगे कि मैं कैसा पागल हूं यह भी कोई होना है ये सोरगोल भीतर ये बाजार भीतर कोलाहल भीतर क्या इस कोलाहल के रहते जीवन के रस का कोई अनुभव हो सकेगा क्या उस कोलाहल के चलते जीवन के सौंदर्य से कुछ संबंध हो सकेगा सत्य से कोई मिलन हो सकेगा हालत वैसी ही है जैसे नीरबिन मीन सुखा है जैसे किसी ने खींच ली हो सागर से मछली और डाल दी हो सूखे तट पर जलती हो धूप बरसती हो आग सूरज से और मीन तड़फती हो और मीन चाहती हो कि वापस सागर मिल जाए जग जीवन कहते ऐसी मेरी दशा ऐसी प्रत्येक की दशा है तुम चाहे मानो भी ना क्योंकि मानने में भी तकलीफ होती है क्योंकि मानने का मतलब होता है फिर सागर की तलाश करनी होगी तुमने तो इस जलती हुई रेत में ही घर बना लिया है तुमने तो इस सूरज से बरसती आंख को ही अपना अस्तित्व समझ लिया है तुम तो मान ही लिए कि यही है होने का ढंग और कोई ढंग होता नहीं आधार्मिक आदमी मैं उसको ही कहता हूं जो मानता है कि जैसी जिंदगी चल रही है बस जिंदगी की यही एक शैली है यही एक उपाय है और कोई जिंदगी होती नहीं धार्मिक मैं उसे कहता हूं जो कहता है यह अगर जिंदगी है तो जिंदगी व्यर्थ है जिंदगी का कोई और ढंग होना ही चाहिए जिंदगी की कोई और शैली होनी ही चाहिए मुझे भला पता ना हो तो खोजूंगा अधार्मिक कहता है कोई ईश्वर नहीं है उसका क्या प्रयोजन है कहने से कि ईश्वर नहीं है उसका इतना ही प्रयोजन है कि जैसा जीवन है बस ऐसा ही जीवन है इससे अन्य था कोई जीवन नहीं मत उठाओ आंखें ऊपर ऊपर कुछ भी नहीं कोरा आकाश है, और मत पुकारो किसी को कोई उत्तर ना कभी आया है और ना आएगा मत खोजो कुछ और जगत में कुछ भी रहस्य नहीं है बस यही कूड़ा करकट यही जिंदगी इसी घास पू में किसी तरह जी लो गुजार लो चार दिन ये जिंदगी एक दुर्घटना है मिट्टी मिट्टी में गिर जाएगी यहां ना कुछ पाने को है न कुछ खोने को है एक दुख स्वप्न है भोग लो गुजार लो अच्छे की बुरे जो आदमी कहता है ईश्वर नहीं है वो यही कह रहा है कि जैसी जिंदगी है इस अन्यथा जिंदगी की बात मत उठाओ क्योंकि तुम अन्यथा जिंदगी की बात उठाते हो तो फिर मुझे परिवर्तित होना पड़े अगर सागर कहीं है तो फिर मछली कैसे रेत में घर बनाए अगर सागर कहीं है और सागर की शीतलता कहीं है तो फिर कैसे मछली सूरज की तपती धूप को अंगीकार करे फिर घर आंगन कुछ भी सुहाएगा नहीं फिर एक खोज पकड़ लेगी प्राणों को मत डालेगी फिर एक प्रचंड झंझावात आएगा जीवन में अन्वेषण का जन्म होगा संधान शुरू होगा नेह की बूंद झरी बदरी पसुरी पसुरी सब देह पिरानी भीजत खीजत छोड़ी गयो कर मिंजत हो मेरी बात न मानी सुनी अटारी कटारी लगे सुनी अटारी कटारी लगे सुनी कोयल कीर मयूर की बानी गाज गिरे ऐसे मौसम पे जा में भीतर आग और बाहर पानी जिंदगी अभी ऐसी है गाज गिरे ऐसे मौसम पे जा में भीतर आग और बाहर पानी बाहरी बाहर सब रोशनी भीतर अंधेरा बाहर बाहर सब थोथे आयोजन शीतलता के भीतर जलती प्रचंड अग्नि सुनी अटारी कटारी लगे सुनी कोयल कीर मयूर की बानी और जब तक परमात्मा से प्यारे से मिलन नहीं हुआ सुनी अटारी कटारी लगे तब तक सब सुना है समझा लो बुझा लो झूठे सपने देख लो यह मेरी पत्नी यह मेरा पति यह मेरा बेटा यह मेरा भाई किसी तरह बुलाए रखो अपने को संग साथ में समझाए रखो मगर ये सब समझ मौत आएगी उखाड़ जाएगी ये कागज की नावें डूब जाएंगी इनके सहारे कोई कभी पार नहीं हुआ है सुनी अटारी कटारी लगे सुनी कोयल कीर मयूर की बानी और जिसको याद आनी शुरू हो गई सागर की उसे कोयल की पुकार कुहू कुहू की पुकार आनंद से आती अपने प्यारे की पुकार मालूम होने लगी कटारी जैसी लगेगी और जब पपीहा पुकारेगा पी कहां तो उसके प्राणों में भी उका, पुकार उठेगी कि पी कहां प्यारे को खोकर हम जी रहे हैं सागर को खोके मछली पड़ी है जैसे नीर बिन मीन सुखाय ऐसे हम सूख रहे जिसको तुम जिंदगी कहते हो ये धीमे धीमे मरने के अतिरिक्त तो और क्या है आहस्ता-आहस्ता आत्मघात और क्या है सत्संग में अगर कभी तुम्हें एकाध बूंद का अनुभव हो जाए तो तुम्हें सागर की याद आने लगे इसलिए सत्संग सरोवर है भक्ति स्नान नेह की बूंद झरी बदरी पसुरी पसुरी सब देह पिरानी एकाध बूंद तुम्हारे भीतर उतर जाए तो तुम्हें पता चले कि, कि जल भी है और प्यासा रहना नियति नहीं है अगर तुम प्यासे हो तो तुम्हारा ही उत्तरदायित्व तुमने तलाश सरोवर की नहीं किए यही इसी जमीन पर यही तुम्हारे बीच ऐसे लोग सदा रहे हैं सदा हैं सदा रहेंगे जो तृप्त हो गए जो सूख नहीं रहे जो रोज हरे हो रहे जिन्हें परम जीवन मिल गया है जिन्हें ऐसा जीवन मिल गया है जिसका कोई अंत नहीं आता जिन्होंने शाश्वत को पहचाना है जिनके हाथ परमात्मा के हाथ में पड़ गए और जिन्होंने अपने हृदय को उसके हृदय में डुबा दिया है जिन्होंने अपनी बूंद को उसके सागर में उतर जाने दिया है आपन के ही तय सुना है जो समझो तो समझ न आए जगजीवन कहते हैं मैं रो भी तो किसके सामने रो समझेगा कौन लोग हंसेंगे क्योंकि लोगों ने तो जिंदगी बना ली घर आंगन में ही सब समाप्त हो गया सारा आकाश उन्होंने अपना आंगन समझ लिया है और अपने घर को सारा अस्तित्व मान लिया है तड़फ रहे सड़ रहे गल रहे सूख रहे लेकिन यही उनकी जिंदगी की परिभाषा है आपन कहते कहो सुना है मैं किसी से कहने भी जाऊं अपनी पीड़ा तो किससे कहूं इसलिए तो भक्त ने प्रार्थना खोजी प्रार्थना की खोज के बुनियादी कारणों में एक कारण यह है कि किसी और से कहने का कोई अर्थ नहीं मालूम होता तो परमात्मा से ही कहने के सिवा है और कोई उपाय नहीं तो भक्त उसी से कह लेता है उसी के सामने रो लेता आंसू बहा लेता है निवेदन कर लेता है उत्तर आया या ना आए यह सवाल नहीं है। एक बात तो कम से कम ठीक है कि परमात्मा सुने या ना सुने कम से कम हंसेगा तो नहीं पागल तो ना समझेगा उत्तर ना भी आएगा तो चलेगा लेकिन इस जगत में किसी से अगर कहो तो लोग हंसेंगे धार्मिक आदमी को देखकर लोग सदा हंसे हंसी उनकी आत्मरक्षा है हंसते हैं क्योंकि उन्हें डर पैदा होता है कि हो ना हो कौन जाने यह आदमी सही हो अगर यह आदमी सही है तो उनके पैर के जमीन पैर के नीचे की जमीन खिसक गई इस आदमी को गलत होना ही चाहिए तो ही उनके पैर के नीचे जमीन थिर रहती अगर बुद्ध सही हैं, तो तुम गलत हो गए अगर कृष्ण सही हैं, तो तुम्हारा भवन गिरा तुम दोनों सही नहीं हो सकते साथ साथ बुद्ध के और तुम्हारे सही होने में कोई समझौता नहीं हो सकता इसलिए लोग जब बुद्ध जीवित होते हैं तो बुद्ध से बचते और जब बुद्ध मर जाते हैं तो उनकी पूजा करते दोनों तरकीबें बचने की जिंदा होते हैं तो बचते हैं। क्योंकि सुनने में खतरा है कौन जाने कोई बूंद कंठ में उतर ही जाए तुम्हारे बावजूद उतर जाए तुम चाहते भी ना हो और उतर जाए कोई बात समझ में पड़ ही जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी इसलिए बचते विरोध करते और जब बुद्ध मर जाते तो बचने की और भी अच्छी तरकीब मिल जाती फिर पूजा करते फिर उनकी मूर्ति बना लेते लेकिन समझते कभी भी नहीं या तो गाली देते हैं या पूजा करते हैं और ख्याल रखना दोनों में कुछ भेद नहीं जिंदा हो तो गाली देते मर जाए तो पूजा करते मरे को तो वैसे भी कोई गाली नहीं देता ना बुरा से बुरा आदमी भी मर जाए तो भी गांव के लोग प्रशंसा करने लगते एक आदमी ने मुल्ला नसुद्दीन को फोन किया कि भाई ठीक तो हो नसुद्दीन ने कहा कि ऐसा पूछने का कारण और उस आदमी ने फिर पूछा कि कहां से बोल रहे हो सुन ने पूछा कि बात क्या है मामला क्या है उस आदमी ने कहा कुछ नहीं गांव में लोगों को तुम्हारी प्रशंसा करते सुना तो मुझे शक हुआ कि कहीं मर तो नहीं गए क्योंकि यहां जब कोई मर जाता तभी लोग प्रशंसा करते मैंने सुना है एक गांव में एक आदमी मरा उस गांव का बड़ा उपद्रवी आदमी था ऐसे तो नेता था नेताजी कहलाता था मगर नेताजी जैसे होते बड़ा उपद्रवी था गांव उससे परेशान था मरा तो सारा गांव प्रसन्न हुआ दिली दिल ही दिल लोग खुश हुए लेकिन नेता था उसके सागिर्द भी थे दादा था गांव में उसके और मानने वाले भी थे तो सारे गांव को जाना तो पड़ा ही मरघट क्योंकि मर के भी उसकी ताकत तो थी उल्लू भी मर जाए तो औलाद तो छोड़ ही जाते हैं अब बड़ी मुसीबत वहां यह आई कि गांव के लोगों से कहा गया कि कुछ प्रशंसा में बोलो नेताजी के अब नेताजी मर गए तो उनकी समाधि पर तो लोग एक दूसरे का मुंह ताकें लोग बहुत सोचें कि बोलें क्या इसकी प्रशंसा ऐसा तो कभी इसने कुछ किया ही नहीं था जिसकी प्रशंसा की जा सके आखिर जब कोई उपाय ना हुआ तो गांव के पंडित जी को लोगों ने कहा अब आप ही कुछ आप शास्त्र के ज्ञाता हैं वेद पुराण के ज्ञाता हैं। आप ही कुछ ऐसी बात कहो कि मामला टले कुछ तो कहनी पड़ेगा मर गया आदमी तो उसकी प्रशंसा में कुछ दो शब्द तो कहो पंडित ने खड़े होकर कहा कि नेताजी चले गए पांच भाई और छोड़ गए हैं पीछे उन पांच भाइयों की तुलना में वो देवता तुल्य थे और तो कुछ उसको भी नहीं सुझेगा वो कहे क्या ये बात गांव के लोगों को भी जची कि ये बात सच है वो पांच भाई तो और पहुंचे हुए कोई मर जाए तो प्रशंसा करनी ही होती फिर कुछ निंदा का कारण भी नहीं रहा और जब बुद्ध जैसे व्यक्तियों की हम बहुत निंदा करते हैं उनके जीवन में तुम्हारे तो भीतर एक अपराध भाव भी पैदा हो जाता है क्योंकि कहीं प्राणों के किसी अंतस्थल में कोई कहता तो है कि हम गलत कर रहे हैं हमारे प्राणों के प्राण में कोई स्वर गूंजता तो है कि हम गलत कर रहे हैं करना पड़ता है क्योंकि हमारे जीवन की सुरक्षा है इसमें नहीं तो हमारी दुकान क्या हो हमारा बाजार क्या हो हमारे संबंधों का क्या हो अगर बुद्ध की सुने तो हमारी जिंदगी का सारा का सारा इंतजाम अस्त व्यस्त हो जाता है जिसको हमने जिंदगी कहा वो तो अस्त व्यस्त हो जाती तो विरोध तो करना पड़ता है लेकिन कहीं प्राण के किसी गहन तल पर सत्य को एकदम इंकार कर भी तो नहीं सकते हो तो बुद्धों के मरने के बाद हमें पश्चाताप घेरता है अपराध भाव घेरता है उस अपराध भाव के कारण फिर हम पूजा शुरू करते कि चलो ठीक है जो जिंदगी में हुआ हुआ अब तो दो फूल चढ़ाओ अब किसी तरह अपने मन को हल्का कर लो तो जीसस को सूली दी और फिर दो साल से पूजा चल रही सुकरात को जहर पिलाया और ढाई हजार साल से सम्मान और सुकरात के प्रशंसा में इतने गीत लिखे जा रहे बुद्ध को पत्थर मारे महावीर के कानों में सलाखें ठोक दी जिंदा रहना मुश्किल कर दिया और फिर मंदिर खड़े हो रहे और पूजा के थाल उतारे जा रहे यहां तो सच बात किसी से कहनी मुश्किल है क्योंकि लोगों की जिंदगी झूठ पर खड़ी है सच का जरा सा धक्का जरा सा झोंका और उसके उनके ताशों के महल गिर जाते कौन सुनने को राजी है और किसी से कहो भी कोई सुनने को राजी भी हो जाए तो भी कौन सहानुभूति तुम्हें दिखलाएगा आपन कहते कहो सुना है जग कहते हैं किसी से अपने दिल की अपने दुख की बात भी कह सको ऐसा भी कोई संगी साथी नहीं दिखाई पड़ता जो समझो तो समझ ना आए न किसी दूसरे से कह सकते खुद समझने की कोशिश करो तो कुछ समझ में आता नहीं इतना सब बेबूज है क्यों मैं आया क्यों जन्मा क्यों हूं किस लिए किस तरफ चल रही है यात्रा कौन खींचे लिए जाता है कौन चलाता है इस जीवन के विराट उपक्रम को कौन छिपा है इस सारे रहस्य के भीतर किसके हाथ किसके हस्ताक्षर इस विस्तार में है खुद समझो तो भी कुछ समझ में नहीं आता ये बात समझने की नहीं यह बात बुद्धि की नहीं यह बात हृदय की क्योंकि समझ में नहीं आती बात इसलिए भक्त समझ के केंद्र से हट जाता है और प्रीति के केंद्र में उतर जाता है ज्ञानी वही उलझा रहता है